भागवत महापुराण ष स्कंध अथ पंचदशोध्याय चित्र केतुको अंगिरा और नारद जी का उपदेश श्रीशोकुवाच उचतुतोपाते पति मृतकोपम शोकाभूत राज बोधयत तो सदुक्ति सिद्धेव जी कहते हैं परिचित राजा चित्र के तु शोक ग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे को तब राज्र भवान यमुनुचती तम चास्तम सृष्टौ पुरे धानी मत परम उन्हें कहा राजेंद्र जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था उसके तुम कौन थे और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन भालुका संयुज्यंतेज्यंते तथा कालेन दे जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछो होता रहता है जथा धाना धाना भवंतिचं। एवं भूते सुभूता चोरितानि समाय राजन जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं जन्म मृत्यु पश्चात प्रांग नधुना राजन हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान है वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है भूत भूतान अन भूत हंत आत्म श्रेष्ठ स्वतंत्र भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं उनमें अन्य उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना पालन तथा संहार करते हैं ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर खरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं देहे न देनो राज बीजा देव यथा बीजम देह शाश्वत राजन जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर उनमें देव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है देह व्यक्ति यम, पुरा। यम यथा है। राजन जैसे एक ही मृत्यु का रूप वस्तु में घटत्व तो आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है उसी प्रकार यह दे और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है फुटनोट अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है और शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य ही हैं। त्रिकाला बाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है वक्म्लाखदेव जी कहते हैं राजन जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया तब उन्होंने कुछ धीरथ धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पूछा और उनसे कहा राजवाच, कौ युवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्टौ च महिषाम अवधूतेन वेशेन गूढ़ा भी है राजा चित्रकेत बोले आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा तो अपने को अवधूत वेश में छिपाकर कर यहां आए हैं कृपा करके बताइए आप लोग हैं कौन चरंती हवनहु काम ब्राह्मणा भगवत प्रिया्य बुद्धीनालिंग मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेद्ता मेरे जैसे विषयाशक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सावेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं कुम नारद ऋ अ दोशिता अपंतरतमो व्यासो मकंडेय योथ गौतम वसीो भगवान्धराजि दुर्भाषा जाग्ञवल जातू कर्ण तथारूढ़ रोमस्थनो दसुरी शपतंजलि ऋषिशिराबो्यो मुरी पंच शिरा, शिरा सामना एते श्रुतदेत पे चिदे सान सनतकुमार नारद रिभु, अंगिरा देवल असी अपंतर व्यास मकंड गौतम वशिष्ठ परशुराम कपिलदेव सुखदेव दुर्वासा याज्ञवल्क जातुकर्ण आरुणि रोमस यवन दत्तात्रेय आसुरी पतंजलि वेदशिरा बौद्धमुनि, पंचशिरा हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेव और ऋतध्वज ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं तस्मा युवाम ग्राम्य पथोर ममद प्रभु अंधे तमसी मग्न ज्ञान मैं उदीरियता भोगों में फंसा हुआ मूल बुद्धि ग्राम में पशु हूं और अज्ञान के घोर अंधकार में डूबा रहा डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र मिलाइए अंगिरा उहम ते पुत्र काम पुत्र दोष में अंगिरा निप सुता भगवान महर्षि अंगिरा ने कहा राजन जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था मैं अंगिरा हूँ ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं इतम ताम पुत्र शोक न मग्नम तम अतदरह अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय प्राप्ता वावामिह भगवत प्राप्ताभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नाम सी दे जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो शोक करने योग्य नहीं हो तथा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं राजन सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए तदेवते जिस समय तो पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता परंतु मैंने देखा ये अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया अधुना पुत्रिण तापो भवतवायते एवं दारा गृहाराजो विभर्य संपद शब्दादयाराज विभूत बलम कोशो भृत्यामा जना अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है यदि बात स्त्री घर धन विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियां शब्द रस रूप आदि विषय राज्य वैभव पृथ्वी राज्य सेना खजाना सेवक अमात्य सगे संबंधी इष्ट मित्र सबके लिए है क्योंकि ये सबके सब अनित्य हैं। सर्वे में शोक मोह गंधर्व नगर शोकमोहिद गंधर्वनगर प्रख्या मनोरथा दृश्यम न दृश्य मनोभवा कर्म्याय तो ना कर्मा मनसो सूरसेन अतएव ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण हैं मन के खेल खिलौने हैं सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं ये गंधर्म नगर स्वप्न जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है अयम भी देनो देहो दव्य ज्ञान क्रियात्मक देनो विविध क्लेश संताप कृदुदाशित जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है देव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है तस्मा स्वस्थे न मन था विमृश्य ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यजोपावि इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ देवर्षि नारद ने कहा राजन तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो इसे धारण करने से सात रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा यदमूलमुपृत नरेन्द्र पूर्वे शर्वाद यो भ्रम द्वित सद्य मतुलानिक महित्व नरेन्द्र प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं समान भी नहीं है तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे इति श्रीमद् श्रीमदभागवते महापुराणे पार्भश्याम सहितायाम षकंदे चित्र केतु सांत्वनम नाम पंचदशोध्याय